अपराध और दंड फ्योदोर दोस्तो हिंदी विदूषक फ्योदोर दोस्तो एवस्की का जन्म 1821 में रूस में हुआ उनका जीवन काफी अशांत और अस्थिर रहा मां के देहांत के बाद पिता ने फ्योदोर और उसके बड़े भाई को आर्मी के इंजीनियरिंग स्कूल में भेज दिया पर फ्योदोर की इंजीनियरिंग में कोई रुचि नहीं थी उसका रुझान साहित्य और कला की ओर था 25 साल की उम्र में दोस्तों एवेस्की का पहला नोवेल नॉवल फॉल प्रकाशित हुआ उससे तुरंत प्रसिद्धि उसे उससे उसे, उसे, उसे तुरंत प्रसिद्धि मिली और वो रूस में सबके चहेते बन गए पर उस समय फ्योदोर एक क्रांतिकारी संगठन के भी सदस्य थे उस संगठन के सभी सदस्यों को साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया दोस्तों ने वहाँ बड़ी कड़ी मेहनत करके चार साल बिताए वहाँ कड़ी मेहनत करके चार साल बिताए उन अनुभवों का उन्होंने जीवन भर अपनी बाकी नॉवल्स में भरपूर उपयोग किया दोस्तों एवेस्की के सबसे प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं क्राइम एंड पनिशमेंट द द और ब्रदर्स करामाजो इन नॉवेल्स की सफलता से दोस्तों ने काफी धन कमाया पर वो कभी भी उस दौलत का मजा नहीं उठा पाए दोस्तों एवेस्की एक जुआरी और उपद्रवी थे वो जो कुछ करना चाहते थे वो उन्होंने किया क्या परिणाम होगा उसके बारे में उन्होंने बाद में सोचा पर साथ साथ वे एक अच्छे पिता और भाई भी थे और एक बेहद दरिया इंसान थे उनकी सेहत हमेशा ही कमजोर रही खराब सेहत और मुश्किलों से भरी जिंदगी के कारण वो जल्द ही बूढ़े हो गए 1881 में सिर्फ 60 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया दोस्तों एवस्की की गिनती रूस के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में होती है अपराध और दंड फ्योदोर दोस्तों की सोनिया राजूमिखिन रस्कोल निकोव जमेतो और बूढ़ी अवरत रस्कोल निकोव एक सुंदर युवक था जो रूस में रहता था वो बहुत गरीब भी था क्या मैं वाकई में वो काम कर पाऊंगा क्या वो पागलपन होगा पर फिर भी उससे सिद्ध होगा कि मैं तमाम लोगों से ज्यादा होशियार हूं एक बड़ी बिल्डिंग में घुसा वो बहुत व्यस्त जगह थी और कामकाजी लोगों से भरी थी रसकुल को लोगों से मिलना पसंद नहीं था अंधेरी सीढ़ियों पर जहाँ उसे कोई देख न पाए वहां वो खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करता था पर फिर भी ऊपर की मंजिल तक चढ़ते हुए वो कांप रहा था अगर मुझे अभी से डर लग रहा है तो क्या मैं वो काम कर पाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था चौथी मंजिल पर कुछ आदमी एक फ्लैट से फर्नीचर निकाल रहे थे बहुत अच्छा इसके इसका मतलब उस बूढ़ी औरत के फ्लैट के नीचे कोई नहीं रहा रह रहा होगा रसकुल निकोह पांचवी मंजिल पर गया और वहां उसने घंटी बजाई। एक बूढ़ी औरत ने बस थोड़ा सा दरवाजा खोला कौन है मैं रसकुल एक छात्र हूँ पिछले महीने मैंने आपको चांदी की अंगूठी दी थी जिसके बदले मैं आपने मुझे पैसे उधार दिए थे बूढ़ी औरत ने उसे कुछ देर के लिए घूरा और फिर उसने दरवाजा खोला तुम्हारा समय कल खत्म तुम्हारा समय कल तक का था वो अब खत्म हो गया अगर तुम कुछ और धंधा लाए हो तो अंदर आओ घर के अंदर बहुत अच्छी साफ सफाई थी लगता है बूढ़ी औरत को सौतेली बहन लगता है बूढ़ी औरत की सौतेली बहन लीजा भी वहां है मैं एक चांदी की घड़ी लाया हूँ आप कृपया मेरी अंगूठी को अभी न बेचें मुझे जल्द कुछ पैसे मिलेंगे तुम्हारा समय कल पूरा हो गया अब मैं अंगूठी के साथ जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगी अच्छा जरा वो घड़ी दिखाओ उसके बदले में मैं तुम्हें डेढ़ रूबल दूंगी क्या यह मेरे पिता की घड़ी है उसकी कीमत कम से कम चार रूबल होनी चाहिए एक रूबल और पचास कोपेक लेना हो तो लो नहीं तो जाओ मैं लूंगा क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है बूढ़ी औरत अपनी जेब में संदूक की चाभी रखती है पीतल वाली चाभी ही शायद संदूक की चाबी होगी पर ये तो सिर्फ एक रूबल और पंद्रह कुपेक ही है देखो मैंने अंगूठी के सूत के बीस कुपेक और इस घड़ी के सूत के पंद्रह कुपेक काट लिए मैं जल्द ही वापस आऊंगा आपकी बहन आपकी बहन यहां कब आएगी तुम्हें उससे क्या लेना देना मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था अच्छा अलविदा अलियोना इवानोवाना रसकुल सीढ़ियों से नीचे उतर सड़क पर आया मेरे दिमाग में ऐसा भयानक विचार कैसे आया फिर रसखोल निको एक शराब खाने के सामने आकर रुका उसने आज तक किसी भी शराब खाने के अंदर पाव नहीं रखा था पर अब उसे जोर की प्यास लगी थी बिना सोचे वो शराब खाने की सीढ़ियों पर चढ़ा वो वहाँ बैठ गया और उसने एक बियर मंगाई उसने जल्दी से बियर पी फिर उसे कुछ अच्छा लगा क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ मुझे तुम्हें बियर पीते देख काफी ताजुब हुआ मैं एक छात्र हूँ पर गरीबी के कारण मैं स्कूल की फीस नहीं दे पाया स्कूल देखो गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है पर शराब पीना अच्छा नहीं है मेरा नाम है मर में ला ऐसा अक्सर होता है जब मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा मुझे काम की तलाश थी पर कोई काम नहीं मिला मैंने अपने परिवार को भूखे सोते हुए देखा है मैंने अपनी बेटी को सड़क पर कोई काम तलाशते हुए देखा है मेरी सुंदर बेटी सोन्या उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिससे कि परिवार का पेट भर सके मैं शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हर एक आदमी को जीने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए उसके बाद मरमिला मरमे लादो उठ खड़ा हुआ चलो चलूँ अब घर जाने का वक्त आ गया है रसोल निको, रसकुल निको भी अब जाना चाहता था दोनों मरमिला दोनों मरमे लादो के घर की तरफ बढ़े मेरा घर पास में ही है वो रहा मेरा घर रसकोल निको ने कमरे तक की सीढ़ियाँ चढ़ने में उसकी मदद की आज तुमने फिर शराब पी घर में बच्चे भूखे हैं और तुम उसके साथ शराब पी रहे थे निकल जाओ यहाँ से फिर औरत मर में ला दो और को पीटने लगी और बच्चे रोने लगे मैं कुछ सिक्के छोड़ जाता हूँ जिससे कल बच्चे कुछ खा सकें निको ने ये यह एक अच्छा काम किया था पर उसकी जेब फिर से खाली हो गई थी यह मैंने कितनी बेवकूफ़ी की उनके घर में कमाने के लिए सोने तो है अब मैं खुद खाना कहाँ से खाऊँगा उसके बाद रसगुल्निको अपने कमरे में गया अगले दिन सुबह घर की मालकिन की नौकरानी नस्ता ने उसे जगाया। मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ एक बुरी खबर लाए घर की मालकिन पुलिस से तुम्हारी शिकायत करने वाली है पुलिस मैंने क्या किया तुम न तो किराया देते हो और न ही कमरा छोड़ते हो मैं आज मालकिन से जाकर बात करूंगा हाँ कल तुम्हारी माँ की यह चिट्ठी भी आई थी चिट्ठी मुझे दो अब मुझे अकेला छोड़ दो नस्ताशा के जाने के बाद रसकुल निको ने चिट्ठी खोली मेरे प्यारे बेटे मुझे जानकर दुख हुआ कि पैसों के अभाव में तुमने स्कूल छोड़ दिया पर जल्दी तुम्हारी किस्मत चमकेगी तुम्हारी बहन दुनिया जो तुमसे बहुत प्रेम करती है जल्दी मिस्टर लुजीहर से शादी करेगी मिस्टर लुजीहर की उम्र ज़्यादा है पर वो एक भले आदमी है दुरिया उनसे दुनिया उनसे प्रेम नहीं करती है पर दुनिया दिल की अच्छी है दुनिया मिस्टर लुजहर की अच्छी देखभाल करेगी दुनिया को उम्मीद है कि मिस्टर लुझिर तुम्हारे स्कूल की फीस भेजेंगे और बाद में तुम्हें कोई नौकरी भी देंगे क्यों ये है ना अच्छी बात हम जल्द ही तुमसे सेंट पीटर्सबर्ग में मिलेंगे मिस्टर लुजियर वहीं रहते हैं हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं सब प्रेम तुम्हारी माँ वो लिखती अच्छा वो लिखती है अच्छा आदमी वो उनसे प्रेम नहीं करती वो लिखती है मैं इस तरह की शादी करने को मैं इस तरह की शादी को कभी नहीं होने दूँगा चिट्ठी पढ़ने के बाद रसगुल्लि को सीढ़ियाँ सड़क पर दौड़ कर मेरी बहन उस गरीब आदमी मर में लादो की बेटी सोनिया जैसी ही बन जाएगी वो मुझे बचाने के लिए खुद को दुख पहुँचा रही है फिर उसने दौड़ना बंद किया और एक जगह चुपचाप खड़ा रहा पर मैं शादी को रोकने के लिए भला क्या कर सकता हूँ मैं अपने परिवार की कुछ भी मदद नहीं कर सकता और फिर उसे मरमे लादों के शब्द याद है हर एक आदमी के हर एक आदमी को सहारे के लिए कुछ चाहिए रसकुल निको का एक दोस्त था वो एक छात्र था उसका नाम था राजू मखिन राजू मखिन बहुत होशियार था उसके दिमाग में हमेशा कोई नया विचार आता था पर फिर रसकुल निकोह ने संकोच किया क्योंकि राजू मिकीन भी गरीब था और मेरे दिमाग में सिर्फ वही सड़क पर चहलकदमी करता रहा उसके विचार ही उसे परेशान कर रहे थे इसका कोई विकल्प जरूर होगा मैं इस भयानक योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ रसकुल सड़क पर चलता रहा फिर वो अचानक रुका फिर हो सकता है उस बूढ़ी औरत कि सौतेली बहन लिजवेता भी घर पर ही हो ठीक है फिर मैं आपके फ्लैट पर कल शाम सात बजे आऊंगी अच्छा तो कल बूढ़ी औरत अकेली होगी फिर मुझे अपनी योजना पर अमल करना ही चाहिए अचानक रस्कोल को कुछ याद आया जब वो पहली बार उस बूढ़ी औरत के घर गया था तब उसने यह सुना था वो अलियोना युवान उसके पास बेशुमार पैसा है फिर भी वो अपनी सौतीली बहन से एक गुलाम जैसे काम लेती है वो सारा धन खर्च धन चर्च के लोगों के लिए छोड़ जाएगी जिससे मृत्यु के बाद वे उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें सोचो उन पैसों से तुम कितने अच्छे काम कर सकते हो किसी को उसका कत्ल करना चाहिए क्यों उस बुढ़िया के जाने के बाद उसकी दौलत से कई अच्छे काम किए जा सकते हैं रसगुल निकोह को लगा कि इसके अलावा अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था जब रसगुल निको वापिस अपने कमरे में पहुँचा तब उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था जल्दी उसे नींद आ गई और उसने कई बुरे सपने देखे हर बार, बार उठने के बाद उसे ठीक नहीं लगा पर बाद में उसे एक अच्छा सपना आया रसकुल ने सपने में देखा कि वो एक सुंदर जगह पर था वहां घंटी बज रही थी अचानक उसकी आंख खुली घंटी तभी भी बज रही थी अरे शाम के छह बज गए मैं पूरे दिन सोता रहा अब उसे जल्दी करना होगा अभी कई काम बचे थे उसने अपने कोट में एक फंदा सिला जब कुड़ी को फंदे से लटकाऊंगा फिर मेरे हाथ खाली होंगे तब कोई भी शक नहीं करेगा कि मैंने कोई गलत काम किया है फिर उसने एक लकड़ी और लोहे के टुकड़े को एक कागज़ में लपेटा मैं बूढ़ी औरत से कहूँगा कि मैं उसके लिए एक चांदी का सिगरेट केस लाया मैं इसे कसकर बांधूंगा जिससे उसे, उसे खोलने में कठिनाई हो उसने हर कदम अच्छी तरह सोचा समझा था पर तैयारी में उसे जरूरत से ज़्यादा वक्त लग रहा था उसने औजारों वाले शेड में से एक कुड़ी कुलाड़, उठा ली फिर वो धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की बिल्डिंग की ओर बढ़ा जिससे उस पर कोई शक न करे देर हो गई है मुझे जल्दी करनी चाहिए बूढ़ी औरत की बिल्डिंग में घुसते हुए उसे किसी ने नहीं देखा और उसे दूसरी मंजिल पर कुछ आदमी दिखे अच्छा होता अगर वो नहीं होते पर मुझे लगता है उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा अंत में रसगोल निकोह बूढ़ी औरत के फ्लैट के सामने आए उसने घंटी बजाई बूढ़ी औरत ने फ्लैट का दरवाजा खोलने में बहुत समय लगाया कौन है तुम क्या चाहते हो मैं रसगोल आपके लिए चांदी का सिगरेट केस लाया तुम्हारा चेहरा एकदम फीका है और तुम्हारे हाथ कांप रहे मुझे बुखार था मेरे पास खाने को कुछ नहीं था जल्दी करो यह लो और उसे खोलो। बूढ़ी औरत तो उस पैकेट को बेहतर देखने के लिए खिड़की के पास ले गई रसकुल निको बिल्कुल उसके पीछे था उसके चेहरे पर क्रूरता थी फिर उसने कुल्हाड़ी को बूढ़ी औरत के सिर पर सिर की तरफ घुमाया तुमने इतना कसकर क्यों बांधा क्या उसमें सच में चांदी है रसकुल निको के वार के बाद बूढ़ी औरत एक धीमी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई चलो न सफल हुआ दस खोल लेकर जल्दी से झुककर बूढ़ी औरत की जेब में से चाबी निकाली, फिर उसे उसके गले में बांधी एक डोरी दिखाई दी उस डोरी से बांधा एक बटुआ था जो पूरी तरह से भरा था बिना देखे उसने उसे अपनी जेब में रख लिया मुझे इस शलीब क्रॉस की कोई ज़रूरत नहीं है फिर वो बेडरूम में दौड़ा दौड़ा हुआ गया उसके हाथ काँप रहे थे वो संदूक का ताला नहीं खोल पाया मैंने यह क्या किया क्या मैं पागल हो गया हूँ पर में ताला खुल गया फिर वो अपनी जेबें भरने लगा वो आवाज़ कहाँ से आई ता बूढ़ी औरत की सौतेली बहन की आवाज थी लिज्वेता मुड़ी पर उससे पहले रसकुल निको उसकी तरफ कुल्हाड़ी के साथ दौड़ा दूसरे कत्ल के बाद रसकुल निको के दिल में एक अजीब सी भावना आई वो सोने चांदी के बारे में सब भूल गया किचन में गया और वहां उसने सावधानी से अपने हाथों और कुल्हाड़ी को सावधानी से धोया फिर उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगी मुझे यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए रसकुल ने कुल्हाड़ी और फंदे को अपने कोर्ट के अंदर छिपाया फिर वो फ्लैट में से निकला और चीड़िया उतरने लगा कोई सीढ़ियों के ऊपर आ रहा है अब सिर्फ एक ही जगह बची है छिपने के लिए रसकुल उस बुढ़ी औरत के फ्लैट में वापस गया और उसने उसके दरवाजे को बंद किया उसने कदमों की आहट को पास आते सुना अरे अलियोना इवानोना जरा दरवाजा तो खोलो फिर रसकुल को एक दूसरी आवाज भी सुनाई दी क्या हुआ पता नहीं वो दरवाजा नहीं खोल रही है और उसे अंदर ही होना चाहिए वो कभी बाहर नहीं जाती है मुझे भी अजीब सा लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ हो तुम यही रुको मैं जाकर कुछ मदद लेकर आता हूँ रसकुल चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा रहा कुछ मिनट बीते बाहर खड़ा आदमी तब ऊब गया और अपने दोस्त को खोजने चला गया रसकुल ने उसके कदमों को जाते हुए सुना फिर वो बिल्कुल चुपचाप नीचे की सीढ़ियां उतरा अचानक उसे ऊपर आते हुए लोगों के कदमों की आहड़ सुनाई थी वो चला गया है भागने का मेरे पास बस यही मौका बचा है मुझे छिपना चाहिए अच्छा हुआ पेंटर लोग चले गए फिर रसगुल्लिक को नए पेंट वाले फ्लैट में जाकर छिप गया कुछ देर में कदमों की हाट खत्म हुई फिर वह नीचे उतरकर सड़क पर आ गया किसी ने भी उसे नहीं देखा मुझे बहुत डर लग रहा है शायद मुझे पुलिस को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए फिर रसगुल्लिक को अपने कमरे में वापस गया जब उसने कुल्हाड़ी को वापिस रखा तब भी उसे किसी ने नहीं देखा अभी के लिए मैं सब माल को यहीं पर छिपा दूंगा पर यह क्या मेरे मोजे पर खून लगा है मैं फंदे के बारे में तो सब कुछ भूल ही गया उसने उस फंदे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा फिर अश्कोल ने अपने कपड़े को उतारने एक चिट्ठी आई है पुलिस ने मुझे तलब किया है मुझे पता है कि मैंने उन दोनों औरतों का कत्ल किया है अब मैं क्या करू तुम पुलिस थाने जाओ कुछ देर मेंश्याश्या वहां से चली गई रसकुल ने खूनी मोजे पर जमीन की धूल रंगड़ी मोजा बहुत खराब लग रहा था फिर भी उसने उसे पैर में पहना मुझे वही पहनना पड़ेगा कोई दूसरा नहीं है रसकुल पुलिस स्टेशन की तरफ चला कहीं ये कोई चाल न हो। मेरे पीछे कहीं वो मेरे कमरे की तलाशी न लें तब रसकुल निको पुलिस स्टेशन पहुंचा वहाँ नए पेंट की खुशबू उसे बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं आई बहुत भयानक हुआ मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए था जब रसकुल पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा कुर्सी पर बैठो इंस्पेक्टर जल्द ही आपसे मिलेंगे सब ठीक लगता है अंत में इंस्पेक्टर ने रसकुल निको को बुलाया तुम्हें अपनी मकान मालकिन को डेढ़ सौ रूबल देने हैं मैं गरीब छात्र हूं। मैंने उनसे जल्दी पैसे लौटाने का वादा किया है ठीक है फिर तुम इस फार्म पर दस्तखत करके वापस जा सकते हो मैंने उन्हें अच्छा चमका चकमा दिया पर जब दूसरा पुलिस अफसर कमरे में आया तब रसकुल बेहोश हो गया इंस्पेक्टर हमें कत्ल के बारे में कुछ सबूत मिला है जरा मदद करो लड़का बेहोश हो गया है तुम्हें क्या हुआ कुछ नहीं मुझे दो दिनों से बुखार है क्या मैं अब जा सकता हूँ ठीक तुमने फॉर्म पर दस्तखत किए हैं अब तुम जा सकते हो रसगुल्लिक को तेजी से सड़क की ओर बढ़ा मुझे जल्दी करना चाहिए अगले आधे घंटे में वो मेरा पीछा कर रहे होंगे मुझे इस बूढ़ी औरत की चीज़ों को कहीं छिपा देना चाहिए फिर रसगुल्लिक सड़क पर दौड़ने लगा रसगुल्लिक अपने कमरे में गया उसने बूढ़ी औरत की चीज़ों को उठाया और फिर वो शहर की सड़कों पर घूमता रहा सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं अंत में रसकुल को एक खाली मैदान दिखा वहां पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था कोई भी यहाँ पर आकर नहीं खोजेगा अगर कोई आया भी तो भी वो साबित नहीं कर पाएगा कि मैंने उन्हें वहाँ छिपाया था चलो मेरे मेरा काम खत्म हुआ अरे मैंने पैसे तो गिने ही नहीं फिर रसकुल निको कुछ देर और शहर की सड़कों पर घूमता था फिर उसे अपना वादा याद आया वो अपने दोस्त राजू मिकिन से मिलने जाएगा अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा अब मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रसकुल निको तुम इतने दिनों से कहाँ थे तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो पर उसके मित्र के अच्छे व्यवहार का रसगुल पर कुछ गलत असर हुआ अंदर आओ कुछ खाओ तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है नहीं मैं चलता हूं मैं बस तुमसे हेलो कहने के लिए आया था रसगुल को बुखार था फिर भी वो सड़क पर चलता रहा अंत में वो अपने कमरे में वापस पहुंचा वो अपनी खाट पर लेट सो गया पर सोने से भी उसे कोई चैन नहीं मिला कई दिनों तक को उन कत्लों को लेकर बुरे बुरे सपने आते रहे। जब वो उठा, तब उसने अपने बकाया पैसा चुका दोगे तब उन्होंने मुझे यह साफ चादरी दी लगता है तुम काफी दिनों से बीमार हो देखो जमे तो यहाँ दो बार आकर गया जमे तो यहाँ दो बार आकर गए और तुम्हें उसकी कुछ याद तक नहीं है जमे तो पुलिस स्टेशन का हेड क्लर्क वो यहाँ क्यों आया वो मेरा दोस्त है क्या मैंने कुछ कहा क्या तुम कुछ छिपा रहे हो बिल्कुल फिक्र मत करो तुमने कुछ नहीं कहा तुम्हें सिर्फ अपने गंदे मोजे की फिक्र थी मुझे मेरा मोजा दो तुम बेहोशी में रोए फिर जमे तो उन्हें कमरे में से खोज कर तुम्हें तुम्हारा मोजा दिया चलो अब पुरानी बातों को भूल जाओ यह आदमी तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए आया है इस पर दस्तखत करो तुम्हारी माने तुम्हारे लिए पैंतीस रूबल भेजे हैं नहीं उसे वापिस भेज दो अरे पागल मत बनो तुम दस्तकत करो मुझे तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है फिर रसकुल निकोह ने दस्तखत किए उनमें से कुछ पैसे राजू मिकीन ने दे दिए अब तुम आराम करो मैं कुछ देर में वापस आऊंगा खबर सुनी है पुलिस ने उन दोनों औरतों के कत्ल के लिए एक पेंटर को गिरफ्तार किया है उसके पास से बुढ़ी औरत का कुछ सामान भी मिला है पेंटर ने कहा उसे वो सामान दूसरे फ्लैट में मिला था अगले दिन सुबह रसकुल निकोह को पहले की बजाय बहुत अच्छा लगा वो नए कपड़े पहनकर बाहर आ गया उसकी जेब में वो पैसे थे जो उसकी माँ ने भेजे थे गुड मॉर्निंग मुझे कुछ नाश्ता दे मुझे पिछले पांच दिनों के अखबार भी दें ने कत्ल से संबंधित सभी समाचार पढ़े तभी अचानक वहाँ पर जमे तो आ गया रसकुल तुम्हारी अच्छी तबीयत देखकर अच्छा लग रहा है हाँ मैं भी कत्ल के बारे में पढ़ने के लिए आया हूं जो कुछ हुआ बहुत भयानक हुआ पर योजना कुछ गलत थी हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे गलत योजना क्या मतलब तुम आराम करो रसगुल्ली को तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है पर रसगुल्ली को उसके बारे में चर्चा करना चाहता था सच जानने के लिए हम उस मुजरिम पर लगातार नज़र रखेंगे फिर देखेंगे कि वो पैसा कहाँ खर्च करता है अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सब पैसों को एक पत्थर के नीचे छिपा देता फिर मामले के ठंडा होने के का इंतज़ार करता वो शायद एक अच्छा प्लान होता शायद मैंने वो किया ही तुम्हें कमरे में जाकर आराम करना चाहिए लगता है बुखार से तुम बौरा गए फिर जमे तो चला गया रसकुल निकोह कत्ल वाली स्थान पर वापस गया हाँ मुझे बिल्डिंग के उस फ्लैट को दोबारा देखना चाहिए रसगुल निकोह उस बूढ़ी औरत के फ्लैट में दोबारा गया दोबारा वापस गया वहां पर पेंटिंग चल रही थी और कुछ पेंटर काम कर रहे थे घंटी बजने से पेंटर कुछ डर गए मुझे एक आखिरी बार घंटी बजानी चाहिए तुम कौन हो तुम क्या चाहते हो मैं रसकुल निको हूँ पर जो खून पड़ा था उसका तुमने क्या किया क्या ये आदमी पागल है क्या हम पुलिस को बुलाएं तुम मुझे पागल समझते हो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन वहां मैं सब कुछ बता दूंगा वो वाकई में पागल है निकलो यहाँ से तुम सिरफिरे और पागल हो हमें परेशान मत करो रसकुल निको फिर बिल्डिंग से नीचे दौड़ा उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपना अपराध स्वीकार करने की सोची पर तभी उसने सड़क पर एक दुर्घटना होते हुए देखा अरे यह तो मरमे है नशे में धुत मरमे एक घोड़ा गाड़ी के सामने आकर गिर गया गिर गया था वो नशे में था मैंने उसे रोकने की कोशिश की वो मर गया है रसकुल निको मरमे लादो के सौ को उसके घर लेकर गया बापरे मेरी मुसीबतों का कोई अंत ही नहीं है रसकुल निको को रसकुल निको को उस महिला की हालत पर बड़ी दया आई उसके माँ उसके पास माँ के भेजे जो पैसे बचे थे वो उसने दस उस महिला को दे दिए देखो सोनिया वो आदमी तुम्हारे पिता के दफन के लिए अभी कुछ पैसे छोड़कर गया है वो है सोनिया रसकुल फिर सड़क पर वापिस आ गया बड़ी अजीब बात है मैंने अभी अभी मौत देखी है और उसने मुझमें एक नया जीवन भर दिया है मैं अब मुक्त होना चाहता हूं। जब रसकुल अपने कमरे की ओर जा रहा था तब उसकी भेंट राजू मखिन से हुई हेलो राजू पर खून के धब्बे क्यों लगे हैं रसकुल ने राजू मिखिन को मर्म में लादू की दुर्घटना के बारे में बताया फिर राजू ने रसकुल के नए कपड़ों को साफ किया यह तो बड़ा बुरा हुआ पर तुम अब जरूर पहले से बेहतर दिख रहे हो अब मेरी तबियत पहले से अच्छी है देखो रसकुल तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए तुम्हें उस बूढ़ी औरत के फ़्लैट में एक घड़ी मिली है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है उन्हें उस बूढ़ी औरत के फ्लैट में एक घड़ी मिली है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है इस बीच राजू मखिन रसकुल निको के साथ उसके कमरे पर गया वहाँ पर तभी तभी, तभी रसकुल की बहन और माँ आए थे माँ मेरे बेटे रसकुल यह मेरा दोस्त राजू यह दोस्त है राजू मखिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अचानक रसकुल का मूड एकदम बदल गया अरे वो शादी दुनिया तुम्हें वो शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए फिर रसकुल निको मिस्टर लुजिर ने से मिले बिना तुम उनके बारे में अपना मत मत नहीं बनाओ मैं उससे क्यों मिलूँ वो एक बेरहम बूढ़ा आदमी है और तुम उनसे प्रेम भी नहीं करती हो रसकुल निको अब बस करो तुम अब आराम करो कृपया अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो दुनिया राजू मिकिन ने रसगुल्निकोह को खाट पर सला दिया वह कुछ देर सोएगा क्या मैं आपको होट, होटल तक छोड़ दूँ हाँ जरूर मुझे बेटा कुछ अजीब सा लगता है अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम एक अच्छे दिल के नेक इंसान लगते हो क्या तुम कल सुबह रसकुल निको के कमरे में आ सकते हो वहाँ मिस्टर लुजिन उसे मिलने आने वाले हैं ज़रूर शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ उस बीच रसगुल निकोह ने पुलिस स्टेशन जाने का मन बनाया अरे रसगुल तुम घर पर आराम क्यों नहीं करते मुझे लगा जैसे आप मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं जिस बूढ़ी औरत का कत्ल हुआ उसके पास मेरी कुछ चीज़ें गिरवी रखी थी हाँ मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था पर मैं उन्हें बाद में भी पूछ सकता था बाद में क्या वो मुझसे कोई खेल खेल रहा है क्या उसे सच्चाई का पता है मैं पहले ही आता पर अब मैं कमरा छोड़कर बहुत कम ही जाता हूँ चलो हम बाद में उसके बारे में बातें करेंगे इसके बारे में बात आप क्या जानते हैं जरूर पूछें तुम बिना बात के परेशान हो रहे हो मैं चाहता हूँ कि तुम कमरे में जाकर आराम करो फिर अशकुल को पुलिस स्टेशन से अपने कमरे की ओर चला शायद कुछ खास बात नहीं है मैं जमे को चकमा दे पाया एक अजीब आदमी रसकुल के कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था हत्यारे तुमने ही कत्ल किया है वो तुम्हें पता है। क्या? वो दरवाजा खटखटाया अरे सोनिया मैं आपको अपने पिता के जनाजे का निमंत्रण देने आई हूँ रसकुल निको ने दरवाजा खोला अचानक सोनिया को पता चला की रसकुल कोई अमीर इंसान नहीं था शायद उसने अपने सारे पैसे उन्हें दे डाले अरे तुम बहुत दयालु हो तुमने हमें इतने पैसे क्यों दिए नहीं तुम लोग अच्छे और दयालु हो आओ अंदर आओ और मुझसे कुछ बातें करो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे माफ करो अभी मुझे जाना है तुम कल आकर मुझसे मिलना मुझसे जो बनेगा मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी अगले दिन रसकुल निको का परिवार और राजू मिकिन मिस्टर लूसिन से मिले मैं तुमसे मिलने को राजी हुआ देखो जब दुनिया मेरी पत्नी बन जाएगी फिर ऐसी बैठकों के बारे में मैं खुद ही निर्णय लूंगा क्या क्या आप मुझे मेरे परिवार से अलग रखना चाहते हो देखो मैं दुनिया को एक अच्छी तरह अच्छी ज़िंदगी दूंगा फिर उसे मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी तुम बड़े बेरहम हो क्या क्यों तुम्हारी ये हस्ती यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? वो मेरा भाई है आप मेरे भाई से इस लेज़न में बात नहीं कर सकते मिस्टर लुजिन आप यहाँ से चले जाएं अगर आप मेरे परिवार से अच्छी तरह पेश नहीं आएँगे तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी अरे दुनिया अब हम क्या करेंगे तुम फिक्र मत करो मां फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा अरे दुनिया अब हम क्या करेंगे तुम फिक्र मत करो मां बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ पर मेरे मन में एक विचार है मैं किताब लिखने वाला हूँ शुरू में मैं ज़्यादा नहीं कमा पाऊँगा पर अगर तुम मदद करोगी तो अंत में हम एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे तुम वाकई में एक सच्चे दोस्त हो राजू मिखिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जीवन में सफल होगे और दुनिया उसमें तुम्हारी सहायता करेगी मुझे माफ़ करे मेरी तबियत कुछ दिनों से ठीक नहीं है अब मुझे अकेले आराम करना चाहिए रस्कुल निको ने अपनी माँ और बहन से अलविदा कहा फिर उसने राजू मखिन से कुछ बात की राजू मखिन उन दोनों का, का ख्याल रखना तो मुझे अपनी बहन जितने ही प्यारे हो फिक्र मत करो अगर दुनिया इजाजत देगी तो मैं जल्दी ही उसे शादी करूंगा सब लोगों के जाने के बाद रस्कुल निको सोनिया से मिलने गया शायद मैं तुमसे पहली और आखिरी बार मिलने आया हूँ क्यों क्या तुम कहीं जा रहे हो अचानक रसकुल निको फर्श की ओर झुका और उसने सोनिया के पैर को छूमा यह तुम क्या कर रहे हो देखो सोनिया मैं तुम्हें झुक सलाम करता हूँ तुम्हें देखकर मुझे मुझमें जीने की तमन्ना पैदा हुई है तुम एक अच्छी और नेक इंसान हो मैंने कई गलत काम किए पर तुम्हें देखकर मुझमें भी नई उम्मीद जगी है हम हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए मेरे प्रिय मित्र लिजवेता ने मुझे यह सबक सिखाया था अब भी उसकी बात सच है तुम उसी लिजवेता की बात कर रही हो जो हाल में उस बुढ़ी औरत के साथ मारी गई थी हाँ लिजविता मेरी दोस्त थी और मुझे उम्मीद थी कि वो तुम्हारी भी दोस्त होती मुझे माफ करो पर अब मुझे जाना है मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा रसकुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे अगले दिन सुबह वह जमे तो से मिलने गया रसकुल मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझसे मिलने आए तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो वो मुझे बताओ कृपा करके आराम से बैठो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्या क्या मैं बच जाऊँगा मैंने तुम्हारे साथ जाति की है राजूमिकी ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे आदमी हो मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया मैंने तुम्हें चकमा देने की कोशिश भी की क्या आपने मुझे मुझे समझा हाँ मैंने एक बूढ़े आदमी को तुम्हारे कमरे पर तुम्हारे तुम्हें हत्यारा बुलाने के लिए भी भेजा क्या वो आपकी अपनी गलती अपनी गलती लगती है गलती बिल्कुल नहीं मुझे पता है कि तुम हत्या तुम ही हत्यारे हो फिर आप मुझे जेल क्यों नहीं भेजते इसलिए मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ मुझे पता है कि तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो आके ज... आगे जाकर उस स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने आप को बचाओ अगर तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे तो वह इतना गलत नहीं होगा पर एक बात उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे तो तुम्हें कम से कम आंतरिक शांति तो मिलेगी यह बड़ी अजीब बात है क्या मैं जा सकता हूँ हाँ मैं तुम्हें सोचने विचारने के लिए काफ़ी समय दूंगा मुझे पता है कि तुमने ही उन दोनों औरतों को मारा है फिर भी मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ पुलिस स्टेशन से निकल कर सीधा सोने से मिलने गया बताओ मैं क्या करूँ तू मुझे उम्मीद देती हो पर एक रहस्य है जिसे जानने के बाद तू मुझे धिक्कारने लगोगी तुम गलत समझ रहे हो रसगुल निको मैंने अगर तकलीफ सही है तो तुमने भी बहुत मुश्किलें झेली हैं शायद इसलिए हम मित्र हैं फिर सोना ने अपने जेब में से दो सलीब क्रॉस निकाले ये दोनों क्रॉस वही थे जिन्हें रसगुल ने फेंका था तुम उम्मीद कभी मत छोड़ना हम अपनी मदद के लिए इनमें से इनमें से एक, इन एक क्रॉस लो मुझे पता है कि तुम्हारा इनमें से इनमें कोई विश्वास नहीं है पर मेरे लिए यह क्रॉस बहुत विशेष है होने काश मुझे पता होता मुझे इतना पता है कि तुम खुद को बचा सकती हो उस दिन तक मैं तुम पर यकीन करूंगी चाहे इस बीच कुछ भी हो अगर मुझे जेल जाना पड़े तो भी अगर मेरे रहस्य से तुम्हें तकलीफ पहुंचे फिर भी हां अब जाओ अपनी गलती के लिए माफी मांगो उसके बाद जो कुछ होगा वो आसान नहीं होगा और अगर तुम अपने अतीत को छिपा कर रखोगे फिर तुम्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा मुझे पता है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती मुझे दुनिया को बताना ही चाहिए कि मैं ही असली हत्या हूं मेरे दोस्त मैं आपके सामने अपना अपराध स्वीकार करने आया उन हत्यारों की कहानी यहीं समाप्त होती है परसकुल निको के लिए वहां से नई कहानी शुरू हुई उसे सात साल के लिए जेल भेजा गया उस बीच सोनिया ने उसका इंतजार किया उसके बाद दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की